भागिने वोम व्यादेहाय दक्षिणा शांति ओ शांति शांति शांति। अथरोदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग तृतीय प्रश्न में पंचम मंत्र विचार कर रहे थे भाष्य में तत्र तभाग प्राण अपान समान ये प्राण आत्म पंचद विभज्य इधम बाणम अवष्टभ्य विधार एकणम अवष्टभ्य विधारयामी ऐसे प्राण ने कहा था अभी उसका विभाग सब दिखाते हैं भाष्य में तभाग पायुपस्थे पायुश्च उपस्थ पायुपस्थ तस्ुपस्थ में अनम आत्मभेद मूत्रपुर अपनयन कूँ तिषति सन्नी अ आत्मभेद आत्मेदमर्थ प्राणभेद विप्राण ही अपने को विभाग करके नानास्थान पर नियुक्त करता है अपनम आत्म भेद आत्मन भेदत मूत्रपुरुषादीअपनयन मूत्रपुर का अपनयन येन जिसके द्वारा मूत्रपुर का अपनयन निकाल दिया जाता है अपनयन कूबती ये षष्ठी है मुत्रा। मुत्र नाम मूत्रपुर अपनयन कूषति आगे कूर्ब दे दिया अर्थात मूत्रपुर का अपनयन कर्ता हुआ तिष्ठति ठति में में दैदी ये विनयुक्त मूत्रपुर अपनयन तिष्ठति कूस यन कूंश कठति अन आगे तम सन्नत्ते इसलिए टीका में कह दें यति तम अ सन्नी सन्नत्ते अर्थात विनयुक्त ये विनियुक्त का कर्ता कौन हो जाएगा सन्निधत् प्राण प्राण अपान को विनियोग कर दिया अर्थात जो उसका स्थान है वहाँ नियुक्त तो कर दिया आगे भाष्य में तथा चक्षुश्रोत्र चक्षु श्रोत्र चक्षुच्च्रोत्र चे चक्षु श्रोत्र चक्षुस चक्षुस तस्मीन्स चक्षुस्त्रोत्र मुखनाशिकाया एक वचन के सूत्र से होता है सेनांगाना तो तस्में चक्षु श्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याम च आगे मंत्र में दिया चक्षु श्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याम मुखनाशिकाभ्याम का, का, का अर्थ कहते हैं भाष्य में मुखनाशिकाभ्याम च मुखी हाँ यहाँ नहीं किया गया यहाँ भी होना चाहिए था <coughs> तो मुखिका चा चाभ्या मुखनाशिक्यार्गछन यह भी होना चाहिए था निर्गछन निर्गत हुआ मुख और नासिका ये दोनों में अर्थात गमनागमनकर्ता हुआ प्राण स्वयं सम्राटस्थनीय प्रतिष्ठते प्रतिषेकते प्रतिषति प्राणा स्वयं सम्राट स्थानीय अर्थात तो मुख्य है बाकी सबको अपने अपने स्थान पर नियुक्त तो करके वो भी अपना स्थान पर रहता है अच्छा कल भी गलत था फिर आज भी हुई है प्रतिष्ठती मध्ये तु प्राणापान यो स्थानाभ्याम तो मध्य मंत्र में दिया मध्ये तो सामन मध्य अर्थात प्राणपान स्थनो मध्ये प्राण और अपन ये दोनों प्राण हो गया चक्षुस्ोत्र में और अपान हो गया उपस्थ में उसका मध्य स्थान अर्थात कहते हैं मध्य मध्यस्थनो नाभ्या नाभीस्थन पर टीका में मध्य प्राणापान मध्ये य नाभिश समानः प्रतितिष्ठति इति अन्वय तना तो पर समानः आगे भाष्य में समानो च नयति इति समानः चम नयती सुक्त जो जल इत्यादि सब को कम नयति समम नयती अर्थात उसका पाक करके रसन निष्पादन करके अन्यत्र हृदय पर्यत पह पहुँचा देता है यह समान का कार्य हुआ टीका में समान शब्दा उक्त श्रुतारूढ़ करोति समान शब्द का अर्थ कह दिया अशित पीतम च समम इति समान यह समान शब्द का अर्थ कह दिया गया अभी श्रुतारूढ़ अर्थात श्रुति में जिस प्रकार के समान का रूप वर्णन किया गया उसको कहते हैं भाष्य में ऐस ही यस्मात ही यस्मा भुक पीत च प्रक्षिप्तं आत्मा प्रक्षिप्त अन्न समम नयती तस्मा अशीतपीतेन्धना अग्नेर औदरिया प्राप्ता प्राप्त एक सप्तक अर्चिष प्राण द्वारा शीर्षण्यप्राणद्वारा शीर्षण्यप्राण ये एक बत, मतलब षट जाएगा अभी दूर दूर लिख दूरलिगे शीर्षण्यप्राण ये एक शब्द है प्राण द्वारा दर्शन श्रवण विषय प्रकाश अभिप्रायः ऐसा ही यस्मा सर्था सामन है यस्मा यदूत एक अर्थात हवन किया गया हूतम का अर्थ भुक्त पीतम च जो भोजन किया गया जो पिया गया वो सबको आत्मा प्रक्षिप्तम् आत्मा उसका अर्थ टीका में कहते हैं आत्मनि आत्मनि अर्थात शरीरे तो शरीरे यो अग्नि वो हो गया आत्माग्नि अर्थात तो जाठर आग्नि जठर में होने वाला अग्नि तो आत्माग्नो सप्तमी हो गया इसके लिए कहते हैं तस्मिन अर्थात शरीर में होने वाला जो जाठर उसमें एवं अगर यह आत्माग्नो का अर्थ जाठर ले लिया गया एवं हूत पद बलात् हुत हवन किया गया अन्न से हविष्व तो अन्न हो गया हविस्थानीय अरे जाठोराग्नि आहोवनीय तुम आहोवनीय अग्नि स्थानीय हो गया जाठोराग्नि आहोवनीय अग्नि गर्भपति अग्नि से प्रतिदिन ला करके जो ये अग्निहोत्र इत्यादि होता है अथवा अन्य जो कर्म होता है उसको आहोवनीय अग्नि कहते हैं जो कि गर्भपति अग्नि से लाया जाएगा गर्भवती अग्नि सर्वदा गृहस्थ का घर में उजलता रहेगा और यह जो आहोवनीय अग्नि और गर्भपति अग्नि से कर्म उपलक्ष्य में लाया लाया जाएगा कर्म हो जाने से उसका निर्वापन हो जाएगा प्रक्ष प्रक्षेप से जाठर और प्रक्षेप से होमत्वम जो ये भोजन ग्रहण किया जाता है ये हो गया होम अग्नि में जैसे हबीर प्रक्षेप करते हैं डालते हैं च उक्तवा इस प्रकार कह करके शीर्षण्यसद्द्वारता ज्ञा अर्चिष्व इति तस्माता वाक्य व्याचे तो यह सब अर्थात अग्नि और प्रक्षेप ये सब कह करके आगे शीर्षण्य सप्तरा शीर्ष देश में होने वाले सात द्वार द्वचक्षु दो कर्ण दोका सात सातरा वो दुआरा से द्वारा निर्गता नाम ज्ञान वहाँ से सात द्वारा से निर्गत होते हैं जो ज्ञान ज्ञान अर्थात तो यहाँ ये ज्ञानेन्द्रिय तो ज्ञानेन्द्रिय सब निर्गत होते हैं ऐसा नहीं है केवल वेदांत मत में ये चक्षु श्रोत्र ये तो जाते हैं और बाकी जो मुख में हो गए इंद्रिय वो सब बाहर नहीं जाते हैं रसनेन्द्रिय और ये बाघ ये बाहर नहीं जाते हैं फिर भी निर्गतानम कह दिया गया अर्थात विषय संबंध होता है इनके साथ ज्ञानानम अर्चिष्टुम अरचि अर्थात रश्मि किरण बक्तुम कहने के लिए सिरदेश में होने वाले सात जो द्वार वो सब द्वार को अरचि कहा जाता है अरचि अर्थात उसके माध्यम से ये जीव अपना विषय ग्रहण करता है बक्तुम इति वाक्य व्याचे मंत्र का जो अंतिम पंक्ति है तस्माता सप्ताह यह वाक्य का व्याख्या करते हैं भाष्य में नयति इति यह हो गया अन्न समयती सन योग तस्मा अशितीतेंधना यह सब समानाधिकरण है आ, मंत्र में है तस्त का अर्थ कहते हैं असित पीतेन धनात धनात्र ओदरियात अग्नेर औदरियात ये तो स्पष्ट पता चलता है अग्नि चार भाग किया गया तर्क संग्रह में क्या क्या कह दिया गया भौम दिव्य औदर्य आकरज आकर किसको कह दिया वहाँ आकर कौन सा अग्नि हो गया वहाँ सुवर्णादि तस्माद अर्थात असित पीतेन धनात् अग्नि है असित पीतेन धनात असित अग... पीतेन धनात अग्नि तो इसमें कैसा समास लेंगे कि अग्नि को कहेगा असित पीतेन धनम अग्नि असिते पीतेन धन अग्नि पीते दोनों नपुंसों दे दिया पहले असितम च पीतम च अशित पीते आगे ईंधने यस अग्नि है स अग्नि अशित पीते इंधन तस्मात् तो अग्नि से औदरियार में होने वाला जो औदर्य औदरिया हृदयदेश हृदय प्राप्त तो हृदयदेश प्राप्त अनरस अभी समान क्या किया पाक करने के बाद उसमें जो रस जो अन्न रस क्षरण होता है अर्थात तो पाक का जो फल होता है अन्न रस की निष्पत्ति वो सब अन्यस को त्वसित पीते धनात अग्नेर औदरियात समान वायु वहाँ से लेकर के अन्न रस को तो हृदय देशम प्राप्ता हृदय देश तक ये प्राप्त हो गए ये अन्न रस वो प्राप्त अर्थात वो अन्न रसात् तो समान ला करके अन्न रस को हृदय देश पर्यंत पहुंचा दिया तो उससे टीका में देखिए अग्नेर औदरिया हेतु हो प्राप्त परिपाका अन्नरसाद अन्न नाड़ी द्वारा देहम व्याप्तुम नाड़ी स्थान प्राप्ताद अन्नरसाद इति शेषः जो भाष्य में ये छत्तीस पृष्ठा में प्रथम शब्द है प्राप्तात प्राप्तात का अर्थ टीकाकार कहते हैं प्राप्त अन प्राप्त हुए किसको प्राप्त हुए कहते हैं टीका में उसका पूर्व शब्द है हृदय हृदय में प्राप्त हो गए और ये हृदय क्या है कहते हैं नाड़ी स्थानम नाड़ियों का उद्भव स्थान वहीं से नाड़ियों का सब अर्थात उद्भव अर्थात वहीं से वो अपना पदार्थ प्राप्त करके पूरा देह को ले जाते हैं नाडी स्थानम वो नाड़ी स्थान तक ये सब अन्न रस आ जाते हैं क्यों आ जाते हैं उसका पूर्व में कहते हैं देहम व्याप्तुम पूरा देह में व्याप्त होने के लिए यह सब अन्न रस हृदय को आ जाते हैं व्याप्तुम उसका पूर्व में दे दिया कि हृदय अन्न नाड़ी द्वारा अग्नेर औदरियात ओ वाक्य का टिका का अंतिम पंक्ति अग्नेर औदरियात हेतु हो तीनों समान अधिकरण है उस हेतु से अर्थात उधर में जो अग्नि है वो हेतु हुआ किसके लिए कहते हैं कि परिपाक करने के लिए उस हेतु से प्राप्त परिपाकत अन्न अभी परिपाक हो गया परिपाक हो करके अन्नरसा बन गया तो प्राप्त परिपाका अन्नरसात प्राप्त परिपाका बहुबरी है अन्नरसा अन्य पदार्थ है उससे वह अन्न नाड़ी द्वारा अन्न अभी नाड़ी द्वारा अर्थात तो अन्न अभी रसाकार में परिणत तो हो गया अभी वो अन्न रस नाड़ी द्वारा देह व्याप्त तो करने के लिए नाड़ी का जो स्थान है हृदय नाड़ी का स्थान अर्थात तो नाड़ियों का उद्गम स्थान वहाँ ला करके पहुँचा दिया जाएगा तो प्राप्त अन्न रसाद इतिशेष सर्वत्र अगर पहुँचाना है तो जो केंद्र स्थान है वहीं लेकर के देना है तो सर्वत्र पहुँच जाएगा जैसे हम कहते हैं वृक्ष में सर्वत्र जल पहुँच जाना चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं उसका पत्र में जल देते हैं तो जड़ में देते हैं क्यों वहीं से उसका सब ग्रहण होता है प्राप्ताद अन्नरसाति शेष भाष्य में आगे प्राप्ताद आगे एताह ओ अन्नरसा ओ अनरससे एक सप्त्या का अर्चिस दीप्य तो दीप्त निर्गछन्त्यवति निर्गछन्त्य दीप्ति स्त्रीलिंग होने से निर्गछनती स्वतरंत हो गया जस का रूप हो गया निर्गछन्त्य जैसे गौर हो जाता है भवंती तो यह अन्न रस से सात और ये दीप्तिमान हो करके बाहर जाते हैं शीर्षण्य शीर्षण्य प्राण द्वारा शीर्षण्य प्राण अर्थात ये जो सात और हो गए कहते हैं अरचि कौन है ये कहते हैं शीर्षण्य प्राण प्राण अर्थात यहाँ जो इंद्रिय गोलोक वो सब द्वारा दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाश इति अभिप्राय अर्चिश इसका अर्थ कहते हैं दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाश दर्शन रूप दर्शन श्रवणादि लक्षण वो क्या है कहते हैं रूपादि विषय प्रकाश दर्शन क्या हो गया कहते रूप का प्रकाश श्रवण क्या हो गया कहते शब्द का प्रकाश तो ये अर्ची क्या है कहते हैं दर्शन आदि लक्षण वो क्या चीज है कहते हैं रूप रूपादि विषय प्रकाश तो रूप का प्रकाश हुआ इसी को दर्शन कह देंगे तो दर्शन श्रवण आदि लक्षण और रूपादि विषय प्रकाश ये कर्मधारा है और वो कौन है ये कहते अर्ची और चिष स्त्रीलिंगों में से विषय प्रकाश हो गया रूपादि विषयों का जो प्रकाश वही हो गया दर्शन श्रवण आदि इति अभिप्राय सप्तार्ची कहा गया तो इसके लिए टीका में कहते हैं दर्शन दया श्रवण घ्राण्व प्राणद्व प्राण का अर्थ है यहाँ घ्राण जो नासिका दो पुट हो गए और मुखम च एकम रसम सप्ताह चीस रसम मुखम से एक इसलिए रसनम ब्रैकेट में दिया है रसनम अर्थात मुख में ये रसन है ज्ञान इंद्रिय क्योंकि यहाँ अरचि के द्वारा कहा गया कि ज्ञान साधन इसलिए यहाँ रसन इंद्रिय को ले लेना है रसनम जो ब्रैकेट में दिया है पाठ वो पाठ ठीक घटेगा ये सप्ताह सात अर्ची हो गए अरचि अर्थात तो रश्मि जैसे रश्मि अंधकार में विषयों को प्रकाश करता है इसी प्रकार की ये सब गोलक भी विषय प्रकाशन करवाते हैं जाठराग्नि पाकजन्यान्नरस बल दर्शनादीना प्रवृत्ते तेसु तदर्चिष्ठारोप इत जाठराग्नि पाकजन्य जठराग्नि के द्वारा पाक हुआ पाक से जन्य हुआ अन्नरस उस अन्नरस का बल तेन उसे क्या हुआ कहते हैं दर्शनादीना प्रवृत्ते है दर्शन आदि ये सब प्रवृत्ति हुई प्रवृत्ते है होने से तेसु अर्चिष्ठ आरोप प्रवृत्ते है पंचमी हेतु में पंचमी तो नरसक बल से दर्शनादीना प्रवृत्ति तो होने से उसे हेतु से तद अर्चिष्ठप तद अर्थात तस्म अर्चिष्वारप तस् तस्माद सप्ताहोति तो ये दर्श तस्मादेता सप्तार्चिषो हाँ तस्मादर्थात अन कहा था सप्तार्चिश तो ये सप्तार्ची से अर्थात ये जो सात गोलक हो गए विषय ग्रहण करने का स्थान इसमें अर्चिष्टों का आरोप कर दिया ये तो अभी विषय ग्रहण करवाते हैं ज्ञान करवाते हैं दर्शन श्रवण आदि ज्ञान इसमें अर्चिष्ट आरोप कर दिया तो कहते हैं कि ये दर्शन आदि करवाते हैं विषय प्रकाश करते हैं इसलिए अर्चिष्टों का आरोप कर दिया गया जैसे रश्मि विषय को प्रकाश करता है इसी प्रकार की यह जो गोलक है ये विषय प्रकाश करते हैं यह अर्चिष्टों का आरोप कर दिया गया तेसु तद अर्चिष्ट आरोप अथवा तद कहने से ये समानस्य अर्चिष्ट क्योंकि समान ही अन्न को ला करके पहुँचाया नाड़ी के द्वारा सब पर और अन्यस पहुँचने से ये सब इंद्रिय गोलक के माध्यम में कार्य किए इसलिए तेसु तेसु अर्थात ये जो सात शीर्षण्य स्थान पर तद अर्चिष्ट अर्थात तस् अर्चिष्ट तस् अर्थात अर्था जैसे सूर्य और अर्ची इसी प्रकार के समान और ये सात स्थान समान ये सात स्थानों के द्वारा विषय प्रकाश करता है तो तेसु तेसु अर्थात ये सात स्थान जो होगे उनमें तद अर्चिष्टम तद अर्थात समान से अर्थात समान हो जाएगा सूर्य स्थानीय और ये अर्ची हो जाएंगे सात स्थान ये सात स्थान कार्य करते हैं समान के द्वारा जो अन्य रस प्राप्त हुआ उसी से इसलिए तो कह दिया वाक्य था टिका में जाठराग्नि पाक जन्य अन्न रस वलैन तो ये अन्य रस ये जाठर पाक ये सब समान का कार्य है तो ये समान के द्वारा ही ये दर्शन का प्रवृत्ति होती है इसलिए तेसु ये जो सात स्थान में तसे अर्चिष्टम समानस्य से अर्चिष्टम ये इस प्रकार के व्याख्यान तो इस मंत्र में तीन प्राण का तीन विभाग का विचार हो गया अपानम प्राण और समान ये तीनों का विचार हो गया आगे मंत्र में ब्यान का कथन करते हैं बयान नाड़ी रूपम स्थानं दर्शय नाड़ीनाम उत्पत्ति स्थान वक्त आह बयान नाड़ी रूपस्थान अभी प्राण का स्थान कहाँ कह दिया गया चक्षुश्रोत्र और अपन का पायुपस्थे और सामान का नाभी कह दिया गया अभी ब्यान का स्थान कहते हैं ब्यान नाड़ी रूप स्थान नाड़ी रूप स्थान बहुवृ नाड़ी रूप में तो स्थानम दर्शय तुम दिखाने के लिए नाडी नाम उत्पत्ति स्थान कहना पड़ेगा क्योंकि ब्याह का स्थान हो गया नाड़ी तो ये नाड़ी सब कहाँ से निकलते हैं वो दिखाना पड़ेगा ताकि ब्यान वहीं से सभी नाड़ी में चलेगा तो ले नाड़ी नाम उत्पत्ति स्थानम भक्तुम कहने के लिए आरम्भ करते हैं आह आह मंत्र श्रुति हृदय येष आत्मा अत्रेतकशत नाड़ीना शत नाडी दवासप्तवासतीशाखा नाड़ीसहस्राणीसु बयानचर हृदय हि यस आत्मा आत्मा अर्था लिंगशरीर हृदय में ही ये लिंगशरीर लिंगशरीर प्रधान हो गया बुद्धि ये बुद्धि के ये स्थान हो गया हृदय तो हृदय ही येष आत्मा लिंग शरीर बुद्धि बुद्धि अर्थ विज्ञानमय और विज्ञानमय में में करता है जीव करता जीवकर्ता हृदय ऐसा आत्मा, आत्मा अर्थात अत्र लिंग अतःशत नाड़ीना एक शकशत अर्थात एक शत अर्थात सौ से एक अधिक ये तद कहते हैं कहते हैं प्रसिद्ध है ये शास्त्र में प्रसिद्ध है अत्र अत्र अर्थात ये हृदय में एक शतम अर्थात एक सौ एक एकोत्तरम शतम भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया एकोत्तरम शतम तो यहाँ नाड़ी नाम एक सौ एक नाड़ी हो गए तासम शतम शतम एक सौ एक का भी शतम शतम तो हो जाने से ये कुल मिला के ये जो एक शतम कह दिया 101 इनको कहा जाएगा मुख्य नाड़ी और प्रत्येक मुख्य नाड़ी से सतम शतम और 100 100 आगे ये हो गया दस हजार इनको कहा जाएगा शाखा नाड़ी तो मुख्य नाड़ी हो गया 101 सौ शाखा नाड़ी हो गया दस हजार अभी जो दस हजार हो गए सतम शतम तासम सतम शतम कह दिया आगे एक एक श्याम प्रत्येक में अर्थात दस हजार में द्वासप्ततिर द्वासप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी भवंती अभी दस हज़ार एक सौ में प्रत्येक में द्वासप्तति द्वासप्तति सहस्राणी बहत्तर हजार हो जाएंगे प्रत्येक में बहत्तर हज़ार हो जाएंगे उनको कहा जाएगा प्रति प्रतिशाखा नाड़ी तो प्रधान नाड़ी हो जाएंगे एक सौ एक शाखा नाड़ी हो जाएंगे दस हजार दस हजार एक और प्रतिशाखा नाड़ी हो जाएंगे दस में और गुणित कर देंगे बहत्तर हज़ार जितना होगा इतना हो गया दक्षिण पार्श्व में देखिए ये हिंदी में प्रथम पंक्ति में दे दिया सबसे नीचे बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख अच्छा हिंदी में बहत्तर बोलते हैं बहत्तर किंतु उच्चारण तो सब कैसे भ्रंश हो गया धीरे धीरे ये बहत्तर अच्छा बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस इतना हो गया पूरा नाड़ी संख्या इतना हो गया आगे मंत्र में कहते हैं द सहस्राणी भवंती आसु बयान चरती ये सब नाड़ी में बयान अर्थात विचरण करते हैं इसलिए बयान सर्व शरीरक पूरा शरीर में ब्यान विचरण करता है भाष्य में हृदय ही ऐसा हृदय कहने से पुंडरिकाकार माँसपिंड परिचिन्ने हृदयाकाश एवं आत्मा माँसपिंड पुंडरिकाकार पुंडरिका जो बंद हुआ कमल उस पर जिस प्रकार है पुंडरिकाकार मांसपिंड उसके परिच्छिन मांसपिंड के द्वारा परिचिन्न अर्थात तो उसके अंदर उपलब्ध होता है जो हृदयाकाश कहते तो हैं अंगुष्ठ मात्र परिमाण होता है हृदयाकाश उसमें हृदया काश ऐस आत्मा आत्मार्थत अर्थात संयुक्त लिंगात्मा यह आत्मा शब्द का अर्थ लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर उसको आत्मा क्यों कह दिया गया कहते हैं कि आत्मना न संयुक्त तादात्मापन्न यह जो आत्मा है चैतन्य चिद्रूप है वो बुद्धि के साथ तादात्म्य कर जाता है चिदाभास के माध्यम से लिंगात्मा टीका में उक्ते हृदय से लिंगात्मस्थन तो प्रयोजन लिंगात्म तो कहचि योगि नाभीकंद नीतिस्थन बदती तक तिंगात्मन सचरनार्थ नाड़िंगात्मस्थन तो हृदय लिंगात्मक स्थन हे लिंगात्मा, का स्थान है। ये लिंगात्मा जीवा। उसका स्थान है इति है इस कहा जाने से युक्ति का क्या प्रयोजन है कहते हैं कैचि योगिनः कुछ योग्य लोग नाभी कंद से नाभि संधि को ही नाड़ी का उत्पत्ति स्थान मानते हैं कुछ ऐसे योग्य लोग ये उत्पत्ति स्थान मानते हैं तन निराकरणम अर्थात तो नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान नाभि नहीं है अपितु हृदय है तत्र लिंगात्मन त्रव अर्था हृदय एव हृदय लिंगात्मन संचरणार्थ नाड़्य लिंगात्मा ये संचरण करने के लिए नाड़ी हृदय से ही सवार होते हैं इसके लिए प्रमाण देते हैं नाड़ी भी प्रत्यवसृप्य पुरी तति शेते ऐसे बृह धारण्य मंत्र है नाड़ियों के द्वारा प्रति अवश्रिप्य फिर वापस आकर के पुरी तति शेते कहते हैं हृदय में तो नाड़ी सब हृदय पर्यंत आते हैं अर्थात हृदय से उनका उत्पत्ति स्थान है तभी तो नाड़ियों के द्वारा प्रत्यावर्तन करके यह जीव हृदय में वास करेगा सुसुद् अवस्था में और ततच लिंगात्मनों हृदय स्थान अच्छा हाँ इससे लिंगात्मनों हृदय स्थान तत्संचार्गभूत नाड़ीनामें तदव उत्पत्ति स्थान अन्यथा अन था प्रदेश तन्मारगत्गासह हृदया पुरीतत्म अभिप्रति श्रुतेश्च लिंगात्मनों हृदयस्थन अर्थ लिंगात्मक स्थान हो गया हृदय त्रृद स्थान यिंगात्म तो हृदय में स्थान लिंगात्मनः स्थानम् स्थन लिंगात्मनः स लिंगात्म तो बहुव्री हो जाएगा हृदयम् स्थानम् ये लिंगात्मनः स लिंगात्म हृदय स्थान तस् हृदय स्थन तो नाडी पर तत्सारगभूतनाडीना तत् तिंगात्मन तत ऊपर में दे दिया ठीक उसका तो क्योंकि लिंगात्मा का स्थान हो गया हृदय इसलिए ये लिंगात्मा का संचार मार्ग जो नाड़ी सब होते हैं संचार मार्ग भूत नाड़ी नाम अभी तदैव उत्पत्ति स्थानम वही हृदय ही नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान होगा क्यों कहते हैं लिंगात्मा जो नाड़ियों में विचरण करने वाला है उसका स्थान हो गया हृदय तो जो चलने वाला है वो जहाँ रहता है मार्ग भी वहीं से आरम्भ होना पड़ेगा तदैव उत्पत्ति स्थानम तदेव अर्थात हृदय एवं नाड़ी नाम उत्पत्ति स्थान भवित आवश्यकम अन्य था अगर ऐसा नहीं मानेंगे प्रदेशान्तरस्थ नाड़ी नाम तद्माग अयोगात अन्य स्थान से ये नाड़ी आरंभ हो रहे हैं अगर जैसे योगी लोग कहते हैं कि नाभि से आरंभ होता है अगर नाभि से नाड़ी आरंभ होंगे तो लिंगात्मा जो हृदय में रहता है तन मार्ग तो अयोगात वो जा नहीं पाएगा हर दूसरा बृहदारण्यक का का मंत्र देते हैं दवासप्तहसाणी हृदयात पूरी तत्व अभिप्रतिंत ये बहत् हजार ये हृदयात पुरी तत्व अभिप्रतिंत तो ये हृदय से पुरी के दिशा में ये निर्गत होते हैं ऐसा कहा गया श्रुतेश्च ये भी बृहदारण्य का का हैं लिंग शरीर से आत्म आत्म तद योगाद लिंग शरीर को आत्मा कह दिया गया भाष्य में कह दिया गया हृदि ही एश आत्मा यहाँ लिंग को आत्मा कैसे कह, कह दिया गया इसके लिए टीका में कहते हैं लिंग शरीर से एक नंबर टिप्पणी यथा अयोगलोकादेर अग्नि बन्नुपाधेर उपाधेरअयोगलोकागे नग्नित्व्यवहारस्तव भाव बन्नी का उपाधि अयोगलोका अर्थात तो लोहा का पिंड में बन्ही आ जाता है कहते हैं ये जो लोहा पिंड हो गया वो बन्ही का उपाधि हो गया उसको आश्रय करके बन्ही अभी प्रकट होने लगा तो होने से वो अयोगोलोक में वो लोहा पिंड में भी अग्नि का व्यवहार कर दिया गया इसी प्रकार की यह आत्मा लिंग शरीर में अभिव्यक्त तो हो जाता है इसलिए यह लिंग शरीर को भी आत्मा शब्द से कह दिया गया जैसे लोहपिंड को अग्नि कह दिया जाता है ठीक है मैं लिंग शरीर से आत्मत्वम आत्म, आत्मा आत्मा उपाधि त्वे न आत्मा का उपाधि हुआ जैसे अग्नि का उपाधि हो गया लोहपिंड तद तो योगात तो आत्मयोगा, आत्मयोगात ते तो लिंग शरीर आत्मा से युक्त होने से इसको भी आत्मा शब्द से कह दिया गया भाष्य में आत्म न संयुक्त आगे टीका में यस्त लिंगात्मा हृदय वर्तते तत्सारग भूता भूतनाडीना तदेव स्थान में इतिहास्मा लिंगात्मा हृदय वर्तते क्योंकि लिंगात्मा हृदय में रहता है होने से तत्चार मार्ग भूत नाड़ीनामें तदव स्थान इसलिए लिंगात्मा का संचरण करने का जो मार्ग है वो मार्ग ये नाड़ी है तो उनका भी नाड़ियों का भी तदव स्थान हृदय ही स्थान हो जाएगा भाष्य में अत्र अत्र अर्थात अस्द मंत्र में दिया अत्र अत्र अर्थात अस्दय एक शकोत्तरशत एक मंत्र में दिया अत्र अतद अत्र अर्थात हृदय एक का अर्थ टीका में कहते हैं नाड़ी नाम शरीर विधारक ना प्रसिद्धत्व वक्त एक विशेषण नाड़ी शरीर का विधारक धारण करने वाले शरीर का धारण करने वाले अर्थात तो जीव भी इसी के द्वारा विचरण करता है और यह अन्यस भी इन्हीं के द्वारा पूरा शरीर को जाता है तो इसलिए नाड़ी ही शरीर का धारण करते हैं ऐसे प्रसिद्ध है आगे टीका में तस् स्पष्टवाद भाष्ये न व्याख्यात ये जो एतद शब्द मंत्र है अत्र ऐत भाष्यकार ने अत, अत्र का अर्थ कर दिया अस्मिन हृदय और एतद का अर्थ और कुछ नहीं किया इसलिए टीकाकार कहते हैं ऐतद का अर्थ है यहाँ प्रसिद्ध द्योतक और ये स्पष्ट होने से भाष्य में इसका व्याख्यान नहीं किया आगे भाष्य में अत्र अस्मिन हृदय एतद एक शतम उसका अर्थ कहते हैं एकोत्तर शतम एको उत्तरम उत्तर अर्थात अधिकम यस्मा सतह तो हो जाएगा एकोत्तर एको उत्तरम उत्तर एक उत्तर यस्मा एकोत्तर कस्मा कहते हैं सता शता तो इसलिए च एककोत्तर चौ शोत्तर एक शत अर्थात ऐसे शत है जिससे कि एक अधिक है और अर्थात एक सौ एक एकोत्तरशत संख्य प्रधाननाडीना प्रधाननाडी एक सौ एक होते हैं आघटिका में एक नाड्या शाखा नाड़ शत शाह प्रत्येक जो एक सौ एक हो गए इनका शाखा नाड़ी सौ सौ करके होते हैं भाष्य में त शत एक प्रधाननाड्या भेद प्रधान प्रधाननाड्य जो प्रधाननाड्यों का तो इनका भेद हो गया कहते हैं शतम शतम एक, एक प्रत्येक का और सौ सौ हो जाएंगे टीका में ततच शरम अयुत शाखा ना्यथ शरम अयुतम अयुत दस हज़ार उससे और सौ अधिक हो जाएगा दस हज़ार एक सौ सा ये शाखा नडी हो जाएंगे और आगे टीका में शाखा नडीनाम च प्रत्येक द्व्यधिकसहस्राणी प्रतिशाखाड्य सन्ति इतिहा जो शाखा नाड़ी हो गए दस हज़ार एक सौ उसका प्रत्येक सबका द्विधिकप्तति सहस्राणी द्वि अधिक सप्तति, सप्तति अथा बहत्तर सहस्राणी अथा बहत्तर हजार ये नाड़ियों का नाम हो जाएगा प्रतिशाखा नाड़ प्रतिशाखा नाड़ी इनको कहा जाएगा सन्ती पुनरअपि भाष्य में पुनरपि द्वासप्ततिर द्वासप्ततिर द्वे द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणी जो दस हज़ार एक सौ हो गए उनका फिर प्रत्येक का द्वासप्त द्वासप्ततिर ऐसे मंत्र में आया इसका अर्थ कहते हैं द्वे द्वे सहस्रे अधिके सप्ततिश्च सहस्राणि तो सप्ततिश्च सहस्राणि तो यहाँ सप्तति ही जैसे कहेंगे कि पंच जना तो वो पंच कहने से अभी पंच जना कहते हैं और जनानाम पंचत्व ये दोनों में अंतर है पंच जना कहने से पंच जिसको कहता है जनानाम पंचत्व कहने से अभी ये पंचत्व उसको नहीं कहता है जनानाम पंचत्वम जनानाम ये द्रव्य हो गए और उनका पंचत्वम ये पंचत्व भी क्या हो जाएगा गुण होगा ना द्रव्य होगा गुण तो पंचत्व कहने से संख्या और पंच कहने से ये पंच अभी गुण है संख्या पाँच जब पंच जना कहते हैं अगर ये संख्या हो जाएगा जना ये संख्या है ना द्रव्य है द्रव्य है तो पंच जना जब कहते हैं पंचों को समान अधिकरण कर देते हैं तो इसलिए ये पंच यहाँ अभी संख्या नहीं है संख्येय होगा इस प्रकार की यहाँ कहते हैं कि द्वे दे सहस्रे अधिके सप्तति दो दो हजार अधिक सप्तति अर्थात ये बहत्तर हो गए तो ये जो सप्तति द्वे द्वे अधिके अर्थात ये तो संख्यापरक हो गया और सहस्राणी कह करके वो नाड़ियों को कहता है ये संख्यय परक हो गया जैसे पंच जना कहने से वास्तविक वो पंच वहाँ संख्येय को कहता है किंतु संख्या वहाँ प्रधान अर्थात तो वो संख्यय का अंदर में संख्या विद्यमान है पंच जना समानाधिकरण कर दिया तो जना भी द्रव्य है पंच भी द्रव्य है किंतु जो पंच है उसके अंदर में एक संख्या है ए जना के अंदर में ऐसे संख्या प्रतीति हो रही है नहीं हो रहा है तो यहाँ जो कह दिए कि द्वे दहस्रे अधिक है सप्तति ये संख्या गर्भ वाला है सहस्राणी ये संख्या को कहता है यहाँ तो बहत्तर सहस्र जैसे कहते हैं पंच जना हां इस प्रकार कहते हैं कि सप्तति सहस्राणी ये जो सप्तति अर्थात ये संख्या परक है सहस्राणी ये संख्येय परक है तो होने से ये दोनों का समानाधिकरण भाष्यकार स्पष्ट दिखाते हैं आगे वाक्य में टीकाकर इसके लिए अवतरणी का देते हैं सप्तति रीति पदस्य संख्या प्रधान सप्तती ये संख्या प्रधान है अर्थात संख्या को मुख्यतः कहता है सहस्राणी इति सहस्राणी ये संख्येय हो गया नाड़ियों को कहता है सहस्राणी अश्य तेन समानकरणीय सम, अयोगा संख्या और संख्य में समानाधिकरण्य नहीं हो जाएगा अयोगा षठ्यंततया ब्याचे ये षठ्यंत करके कहते हैं जैसे जनाना पंचत्व कोई कह दिया पंच जना तो देख पंच सामान्यतया लोग में समझेंगे ये पंचो कहने से एक संख्या है तो जो पढ़ेंगे वो कहेंगे ना ना यहाँ पंच संख्या नहीं है क्योंकि जना के साथ समानाधिकरण हो रहा है इसलिए पंच यहाँ संख्यय है किंतु सामान्यतया कहेंगे पंच होना मतलब ये बुद्धि में संख्या का द्योतन करता है तो ये कैसे आप कह दिए पंच जना कहते अच्छा कठिन हो रहा है जना नाम पंचत्व अब ठीक है बिल्कुल ठीक है क्योंकि जना नाम कहने से द्रव्य कह दिया पंचत्वम कहने से संख्या कह दिया जैसे स्पष्ट हो गया इसी प्रकार के सप्त टीका में सप्तति रिति पद संख्या प्रधानत्वे संख्या को मुख्य रूप से कहता है और सहस्राणी ये नाड़ियों को द्रव्यों को कहता है तेना सामानधिकरण अयोगात इसलिए षष्ठ्यंतया कह देंगे जनानाम पंचत्व ये स्पष्ट हो जाएगा ब्याचष्टे भाष्य भाशे में भाष्यकार इसको कहते हैं सहस्राणाम द्वासप्तति सहस्राणाम तो ही संख्या हो गया जैसे जनानाम पंचत्वम इस प्रकार के स्पष्ट कहती प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी तो ये प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणी अर्थात ये जो बहत्तर हजार ये प्रतिशाखा वाले हो गए तो प्रधान आगे शाखा आगे प्रतिशाखा टीका में शाखाभ्यो निर्गता अल्प शाखा प्रतिशाखा शाखा भी निर्गता शाखा हो गई 10,100 उससे निर्गता जो निकले वो अल्पशाखा अल्पशाखा अर्थात तो ये जो कैनाल कहते हैं ना एक बड़ा कैनाल होता है और उससे छोटे छोटे कैनाल निकलते हैं ये अल्प शाखा को प्रतिशाखा कह दिया गया अर्थात तो उनका गति कम दूर तक है ज़्यादा दूर तक नहीं है प्रतिशाखा ये सब बहुत पतला होंगे पतला होंगे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे द्वासप्ततिर इत्यत्र बिप्साथम आह मंत्र में कहा गया द्वासप्ततिर्द्वासति ये बिप्सा क्योंकि उसका अर्थ कहते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति में प्रति प्रति नाडी प्रतिनाडी शतम संख्य प्रधाननाडीना सहस्राणी प्रधाननाडीना प्रति प्रति नाडी शतम अभी नाडी कितने थे एक सौ एक अभी उनका प्रति प्रति नाड़ी शतम अर्थात प्रत्येक प्रधान नाड़ी के लिए अभी उनका सभी का प्रति प्रति प्रधान नाड़ी के लिए सत शत हो जाएगा तो प्रति प्रति प्रधान नाड़ी नाम शतम अर्थात एक एक प्रधान नाड़ शतम संख्या तो फिर संख्या होकर के आगे उनका फिर ये सहस्राणी भवंती सबका फिर और सहस्राणी अर्थात जो द्वासप्तति द्वासप्त सहस्राणी अर्थात बहत्तर हजार ये हो जाते हैं ये वाक्य का अन्वय थोड़ा ठीक देख लेंगे प्रधान नाड़ी नाम प्रति प्रति नाड़ी शतम संख्य सहस्राणी सहस्राणी अर्थात द्वासप्तिस सहस्राणी बहत्तर सहस्राणी हो जाते हैं ठीक टीका मैं प्रति प्रति नाड़ी सतम इति अनंतरम एक, एक इति अनुसंग टीकाकार और स्पष्ट कर देते हैं भाष्य में जो दे दिया प्रति प्रति नाड़ी सतम उसके आगे जोड़ना है एक एकेकश्या तो प्रधान नाड़ी नाम प्रति प्रति नाड़ी सतम हो गए दस हजार एक सौ आगे एकेकश्या एक प्रत्येक एक दस हज़ार एक सौ का प्रत्येक का सहस्राणी अर्थात द्वासप्तहस्राणी टीका में तथा चति प्रति प्रतिनाडीशत एक नाड्या प्रतिशाखा नाड़ीना इति अर्थ बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं तथा प्रति प्रति नाड़ी प्रतिनाडीशतम अभी प्रति प्रति नाड़ी प्रतिनाडीशतम ये प्रधाननाडी एक सौ नाड़ी के आगे आ रहा है तो प्रति प्रधान नाड़ी के लिए नाड़ी नाड़ीशत हो गया दस हजार एक सौ हो गए अगे एक नाड्या ये हो गए शाखा नडी उनका प्रतिशाखा नडीना अभी शाखा नाड़ी का प्रति प्रतिशाखा नाड़ी कितने होंगे कहते हैं एक सप्तति सहसरा बहत्तर हजार बवती तथा तो च मूल प्रति शाखा प्रतिशाखा नड्यो मिलित्वा अभी मूल कितने होंगे एक सौ और शाखा दस आगे प्रति प्रतिशा प्रत्येक दस एक, एक हजार एक सौ का और बहत्तर हजार दशसहस्रम च तो दवासप्तोटयोटी दस सहस तो दवासप्तोटिय अर्थात बहत्तर करोड़ आगे दवासप्तलक्ष बहत्तर लाख आगे दशसहस्रम सहस दस हज़ार आगे सतत दोयम एकाच अर्थात दो सौ एक ये हिंदी में दे दिया नीचे बहत्तर हजार बहत्तर लाख बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक इतने नारी शरीर में है अच्छा कैसे? थी सतत दो सौ एक अंतिम में दिया ना दो सौ एक होना चाहिए तो सतत द्वयम दोाच तो दो सौ एक हो गया आगे ठीक है मैं एवं नाड़ीर उक्तवा बयान से तत्थानत्व आह ये नाड़ी कह दिया गया इतने सारे हो गए और बयान का इतना स्थान है ये सब में विचरण करने वाले भाष्य में आसु नाड़ीसु ब्यानो वायु चरती ब्यानो व्यापनात ये व्याप्त होता है इसलिए ब्यानो कह दिया गया इतने नाड़ी में ये ब्यानो वायु चरती टीका में यथा आदियाद विर्गत रश्मय सर्वो ग तथा इति सर्वोगामिनाड्यस्ता यथा यहाँ निर्गत आदित्य से निर्गत होकर निकल करके ये जो सूर्यरश्मी सर्व गता सब दिशा में विस्तृत हो जाते हैं तथा इसी प्रकार हृदयात हृदय से सर्वगा सभी दिशा में जाने वाले नाड्यस् ये सब नाड़ी हो जाते हैं और ताभीर इति योज इस प्रकार के कलन है और सबके द्वारा ब्यान चरण करता है भाष्य में आदित्यादि व रश्मो दृष्टान्त तो हो गया जैसे आदित्य से रश्मि हृदयात सर्वतोगा भीड़ी भी सर्वदेह सम्याप्य ब्यानो वर्तते हृदय से सारे दिशा में जाने वाले नाड़ियों के द्वारा पूरा देह को व्याप्त करके ये ब्यानवायु रहता है सामान्य न सर्व शरीर व्याप्त हो भी विशेष स्थान माह सामान्य रूप से पूरा शरीर को ये व्याप्त करता है फिर भी विशेष स्थान पर ये ब्यानवायु रहता है सर्वत्र व्याप्त होने पर भी विशेष स्थान पर जैसा कहा जाता है राजा पूरा देश में रहता है होने पर भी अपना नगर में विशेष रूपेण रहता है इसी प्रकार आज यहाँ तक नमः वायु मित्र षण ब्रह्मा ृदि ऋतमवादिशं सत्यमवादिश तन्मे तदार रि हविमा हिद षाति ओ oh. To the other side.